अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तृतीय मंत्र में रूपक के माध्यम से ओंकार उपासना क्रम मुक्ति का साधन है इसे बताया गया था रूपक में धनुष बाण और लक्ष्य की चर्चा थी लक्ष्य वेधन की चर्चा थी तो कौन धनुष है बाण कौन है और लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य का वेधन किससे होगा ये सब आकांक्षाएं होती हैं इन आकांक्षाओं को शांत करने के लिए चतुर्थ मंत्र में पूर्वाध में बताए गए धनु बाण तथा लक्ष्य लक्ष्य वेधन कैसे करना है इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है धनुर् है प्रणव धनुष है, प्रणवो धनु इससे बताया गया वह धनु के तरह धनु है जैसे लोकी को बाण को लक्ष्य तक पहुँचाने में लक्ष्य से संलग्न करने में सहयोगी होता है लौकिक धनुष ऐसे आत्मा रूपी बाण को उसके लक्ष्य आत्मा है अंतकरणस्थ प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब का लक्ष्य है बिंब तो प्रतिबिंब रूपी बाण को उसके लक्ष्य लक्ष बिंबक के साथ संलग्न करने में सहयोगी हैं ओंकार इसलिए ओंकार को कहा जाता है धनुष के तरह धनुष ये भाष्य में भगवान ने धनुर् प्रणवो धनु इसकी व्याख्या करते हुए बताया और शरोत्मा जो उपाधि लक्षण आत्मा है वह के तरह शर है बाण के तरह बाण है तो धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धनुष के माध्यम से जैसे लक्ष्य में जाकर के संलग्न हो जाता है ऐसे प्रणव के सहायता से समाहित हुए चित्तस्थ प्रतिबिंब का अपने बिंब के साथ अभेद रूप सम्बन्ध ऐक्य रूप संबंध हो जाता है उसमें सहयोग होता है प्रतिबिंब की उपाधिभूत अंतकरण को विक्षेप रहित निर्दोष करने के लिए ये रूप धनुष सहायक बन जाता है और अंतकरण के शुद्ध होने पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से अपनी उपाधि से विविक्तया गृहित ग्र, हो जाता है और वो जो उपाधि से विविक्तया गृहित प्रतिबिंब वस्तुतः बिंब रूप हैं तो बिंब के साथ उसका ऐक्य संबंध होने में आव, आ, सहयोग मिलता है प्रणव उपासना से परिष्कृत होने से शर की उपाधि भूत चित्त के चित्त परिष्कृत होता है माना जाता है शरस्थानीय प्रतिबिंब परिष्कृत हुआ तीक्ष्ण हुआ तो शरो आत्मा और ब्रह्मतल ब्रह्मतलक्ष और इस प्रतिबिंब रूप आत्मा का लक्ष्य है ब्रह्म, तो उस ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन कैसे होगा इसे चतुर्थ मंत्र के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है अप्रमत्न बोधव्यम इत्यादि से इसकी व्याख्या भाष्य में अवशिष्ट है तो भाष्य में है तत्व सति तत्र एवं सती है इस प्रकार प्रणव धनु तथा आत्मा शरत्वन रूपेण और ब्रह्म लक्ष्य रूप से निश्चित होने पर ज्ञात हुआ कि प्रकृति में वैदिक धनु कौन है बाण कौन है और लक्ष्य कौन है इसके निश्चित होने पर बाण को लक्ष्य से संलग्न करना है तो माना जाता है बाण का लक्ष्य के साथ संलग्न होना ही लक्ष्य वेद वो है प्रतिबिंब रूप जो आत्मा है बाण वह बिंब से भिन्न नहीं बिंब ही हैं ऐसा अनुसंधान ये लक्ष्य वेद का प्रकार बता था टीका में ए चित्त प्रतिबिंब से बिंब ऐक्य अनुसंधान लक्ष्य भेद ये लक्ष्य भेद होगा तदभावगत भावगत चित्तस्य इसलिए कहा जा रहा है अप्रमत्तेन वेधव्यम तो अप्रमत्तेन का अर्थ करते हैं बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद ये प्रमत्त कहा जाता है प्रमादवान को और प्रम, प्रमादवान है प्रमत्त प्रमाद है बाह्य विषयों की उपलब्धि की तृष्णा बाह्य विषय प्राप्ति की इच्छा बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा का अर्थ है बाह्य शब्दादि विषयों के प्राप्ति की इच्छा यही प्रमाद है नारद जी को सनत कुमार जी ने सनत सुजातीय में बताया कि मृत्यु प्रमाद ही मृत्यु है और वो प्रमाद क्या है तो कामना ही हाँ संसार की कामना ये प्रमाद है तो ये विषय तृष्णा एक लीजिए या तो बाह्य विषय उपलब्धि ये भी मृत्यु हैं और प्रमाद एक मृत्यु हैं इन दोनों को अलग अलग लीजिए तो बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा और प्रमाद इन दोनों का दोनों दो समास हुआ प्रमाद तो हुआ जो कर्तव्य के प्रति आलस प्रसिद्ध प्रमाद है तो कर्तव्य ये चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति इत्यादि वेद वचनों के अनुसार और यहाँ पर भी तमेवे एकम जानथ आत्मानम इत्यादि से बताया जाएगा पर विद्या की प्राप्ति करना कर्तव्य है आत्मा को जानना कर्तव्य है क्योंकि आत्मा को जानने से मनुष्य जीवन सफल होता है ये वेद बताता है और उस आत्मज्ञान के प्रति प्रमाद का अर्थ है आलस ये ज्ञात हो जाए शास्त्र अध्ययन से सत्संगादि के माध्यम से कि मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है आत्मलाभ क्रां प्राप्त करना आत्मज्ञान प्राप्त करना जिसे गीता कहती हैं यम लब्धुआ चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः तो आत्मज्ञान की प्राप्ति ये परम लाभ है उसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है और जो यह नहीं करता आत्मा को जाने बिना ही मनुष्य शरीर से निकल जाता है तो याज्ञवल के जी के मुख से निकली हुई श्रुति बताती हैं कि वह है कि सकृपण वह कृपण है कार्पण्य दोष से युक्त है कौन कि जो मनुष्य शरीर के रहते रहते नहीं अपने आप को जान पाया तो वह कृपन कहलाता है का मतलब अज्ञान अज्ञानी की निंदा शास्त्र कर रहा है और ज्ञानी को कृतार्थ बता करके ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है। तो विधेय की प्रशंसा होती है विधेय विरोधी की निंदा होती है तो आत्माज्ञान की निंदा और आत्मज्ञान की प्रशंसा करके श्रुति आत्मज्ञान प्राप्तव्य है यह बता रही है और ये जान करके भी यदि आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता तो माना जाता है प्रमाद ये प्रमाद है और बाह्य विषयों के प्राप्ति की इच्छा ये भी एक दोष है और प्रमाद भी दोष है ये जिसके अंदर है उसे कहा गया प्रमत्त और इस प्रकार के प्रमाद से जो रहित है उसे कहा जाएगा अप्रमत्त और उसी अप्रमत्त का अर्थ यहाँ पर किया बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमादवर्जितन भाष्य में अप्रमत्तेन का अर्थ कि बाह्य विषयों को प्राप्त करने की इच्छा तथा आत्मज्ञान के प्रति आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधनों के प्रति आलस्य राहित्य। आलस रहित जो है जिसके अंदर आत्मज्ञान के साधनों के प्रति आलस नहीं है और बाह्य विषय उपलब्धि की तृष्णा जिसके चित्त में नहीं है उसे कहा जाएगा बाह्य उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जित ऐसे साधक के द्वारा वेदव्यम अप्रमतेन वेदव्यम ये कहा जाता है और उसी का पर्यावाचक अर्थ करते हैं सर्वतो विरक्तेन जो सर्वतः विरक्त है। इसमें सर्वतः शब्द से लेना आहिक पारलौकिक विषय और उन आहिक पारलौकिक विषयों से जो विरक्त हैं विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं है इस इस्लोक के विषयों के प्रति भी और स्वर्गादि विषयों के प्रति भी राग द्वेष रहित है चित्त जिसका वो है सर्वतो विरक्त ये अप्रमत्यन का ही अर्थ है और वैराग्यवान होगा तो वैराग्य को माना जाता है हेतु क्षमादि का जो साधन चतुष्टय हैं पूर्व पूर्व को माना जाता है उत्तर उत्तर के प्रति कारण नित्यानित्य वस्तु विवेक हैं तो अनित्य जो कर्म फल हैं उसके प्रति वैराग्य होगा ही कर्म फल के प्रति वैराग्य यदि हैं तो बाह्य इंद्रियों का निग्रह और मन का भी निग्रह होगा ही शमदम आएंगे ही इसलिए ये कहते हैं कि जितेंद्रियण है वैराग्य की पहचान है भोजन की पहचान है अंदर से तृप्ति रहेगी सुधा की निवृत्ति रहेगी वो तृप्त होगा ऐसे सर्वतो विरक्त हैं इसकी पहचान है कि जितेंद्रिय रहेगा वो उसकी इंद्रिया उसके वश होगी तो जिते जितेंद्रियण एकाग्र चित न तो जो यानी दम संपन्न है और एकाग्र चित है वो अप्रमत्त कहलाएगा और ऐसे अप्रमत्त व्यक्ति के द्वारा ओंकार रूपी धनुष के माध्यम से प्रतिबिंब आत्मा रूपी जो बाण है उस बाण से लक्ष्य वेधन किया जाता है का मतलब प्रतिबिंबात्मक बाण को लक्ष्य से संलग्न किया जाता है। आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव करने में वो समर्थ होता है एकत्व चिंतन करने में जो अप्रमत्त है इसलिए कहते हैं जितेंद्रियण एकाग्र वेदभ्यं कौन किसका वेधन करना है तो ब्रह्म लक्ष्यम ब्रह्मरूप जो लक्ष्य है उसका वेधन करें और वेधन करने के बाद क्या करें लक्ष्य वेधन हुआ तो तृतीय पाद का तो अर्थ हो गया अप्रमत्येन वेधव्यम अब शर्वत तन्मयो भवेत ये जो चतुर्थ पाद है इसकी व्याख्या करनी है ना तो लक्ष्य वेधन हुआ क्या मतलब का मतलब बाण का लक्ष्य के साथ संबंध हो गया संबंध हो गया तो लक्ष्य वेधन हो गया लेकिन जरूरी नहीं कि एक बार प्रतिबिंब बिंब के साथ मिल जाए तो अलग ही ना हो चित्त यदि फिर लक, जब तक लक्षाकार हैं तब तक तो हो जाएगा प्रतिबिंब का बिंब के साथ अभेद संबंध जब तक अमावस्या है तब तक चंद्रमा सूर्याभिमुख होने से वो सूर्य से अलग प्रतीत नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे प्रतिपदा द्वितीया आदि में सूर्य से थोड़ा विमुख होता जाएगा तो एक एक कलाएं जो उपाधिभूत हैं वो आती जाएगी सूर्य से विमुख करने वाली चंद्रमा को अलग सा खाने वाली चंद्रमा को और पूर्णिमा के दिन तो पूरी पूरी कलाएं चंद्रमा को सूर्य से अलग से कराने वाली जगत अभिमुख होती हैं चंद्रमा सूर्य से अलग ही प्रतीत होता है ऐसे लक्ष्य वेधन हो गया का मतलब चित्त ब्रह्मा में <coughs> ब्रह्माभिमुख हो गया ब्रह्म से ब्रह्माकार बन गया ये भावना से बना है प्रयत्न से बना है अभी तो ये उपासना है ना तो उपासक का चित्त एक बार ब्रह्मात्म एकत्वाकार बन गया तो जब तक ब्रह्मात्म एकत्व के संस्कार ब्रह्मात्म भेद के संस्कार से सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक वह ब्रह्मा, ब्रह्मात्म एक होने पर भी ब्रह्मात्म एकत्व का संस्कार दुर्बल होने से और ब्रह्मात्म भेद का संस्कार प्रबल चित्त में होने से वह संस्कार उसे वहाँ पर टिकने नहीं देगा प्रतिबिंब की उपाधिभूत चित्त को टिकने नहीं देगा तो चित्त टिकेगा नहीं तो फिर चित्त के ब्रह्माभिमुख नहीं रहेगा अधिष्ठान अभिमुख नहीं रहेगा तो अध्यस्थ वस्तु के ओर आएगा अनात्म वस्तु के ओर आएगा तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अनात्मा जो देहादी है उस देहादी को आलंबन बनाने से चित्त को रोके और जो लक्ष्य है उसी को आत्मरूप से चित्त ग्रहित करें चित्त की अहमृति का आलंबन लक्ष्य ही बना रहे, ऐसा प्रयत्न करें वो प्रयत्न है एक प्रकार से जैसे गीता ने कहा आत्मसंस्थम मन कृत्ता न किंचित अपि चिन्तयेत। तो विपरीत संस्कार भेद संस्कार के अधीन चित्त को न होने देना ब्रह्मात्म भेद विषक संस्कार के अधीन यदि चित्त यानि चित्त का जो उपासना से बना हुआ एक परिणाम है लक्षाकार वृत्ति बिंब प्रतिबिंब एकत्वाकार अहम वृत्ति वही चित्त है और उस वृत्ति को बिंब प्रतिबिंब के भेद विषयक संस्कार के वशीभूत न होने देना बिंब प्रतिबिंब के भेद सं विषयक संस्कार के वशीभूत यदि वो वृत्ति होगी अहम वृत्ति तो फिर उपाधि को अहम वृत्ति बनाएगी वृत्ति निरालम्बन तो होगी नहीं और है देहादि तो अहम वृत्ति का आलम्बन बिंब नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब मात्र नहीं होगा वो होगा फिर उपाधि भी उपाधि के साथ प्रतिबिंब देहादि भी उसमें अहमवृत्ति के आलंबन के रूप में आ जाएंगे और अहम वृत्ति का आलम्बन अनात्मा देहादि का बनना ये अध्यास है भ्रांति है और ब्रह्मात्म एकत्व एक संस्कार को सुदृढ़ करने वाली ये उपासना है इसलिए शर्वोत्तन्मयो भवेत से बताया जा रहा है कि एक बार लक्ष्य वेधन हुआ तो जैसे लौकिक बाण लक्ष्य में जा करके चिपक गया तो अपने आप अलग नहीं होता उसे निकालना पड़ता है बंदूक से किसी को गोली मार दी तो वह गोली ऑपरेशन से निकालनी पड़ती है शरीर अपने आप निकल करके बाहर नहीं जाती है शरीर में जहाँ लगी है वहीं रहेगी ऐसे एक बार लक्ष्य वेधन हो गया तो फिर उसे अलग करने वाला कौन हो सकता है बिंब भीम्ब प्रतिबिंबत्व के एकत्व तो को आलंबन करने वाली अहम वृत्ति बन गई तो लक्ष्य वेदन हो गया माना गया उसी प्रतिबिंब का बिंब के साथ ऐक्यानुसंधान ये लक्ष्य वेद है ना का अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व तो विषय वृत्ति बन गई उपासना से प्रयत्न से लेकिन उसे तो तुलन हो गया बाण जा करके लक्ष्य में लग गया उस बाण को लक्ष्य से अलग करने वाला जैसे यहाँ ऑपरेशन से डॉक्टर शरीर में लगी हुई गोलियों को अलग करता हैं ऐसे बिंब रूप लक्ष्य के साथ प्रतिबिंब के एकत्व तो को विषय करने वाली अहम वृत्ति रूपी बाण लक्ष्य में संलग्न है उसे कौन अलग करेगा तो उसे अलग करेगा विपरीत संस्कार वो भी बुद्धि में ही है ना? वृत्ति भी बुद्धि में है ब्रह्म बिंब प्रतिबिंब के एकत्व तो को विषय करने वाली वृत्ति भी बुद्धि का परिणाम होने से बुद्धि में रहेगी और विपरीत संस्कार भी बुद्धि में है तो जो बुद्धिस्त विपरीत संस्कार हैं उस बिंब प्रतिबिंब के एकत्व एक विषयनी वृत्ति को उस एकत्व एक से निकाल करके चाहता है देहादि विषयनी बन जा अहम उपासना करने वाले उपासक की अहम उपास्य के स्वरूप को आलमन बना करके जो स्थित हुई है तो उपास्य के स्वरूप से हट जाए और मेरा जो विषय है देहादि उसे आलमन बना ले ये भावना रहती है विपरीत संस्कार की तो विपरीत संस्कार के अधीन यदि वृत्ति होगी तो विपरीत संस्कार वहाँ से निकाल लेगा उसे इसलिए यहाँ कहा कि शर्वत तन्मयो भवेत ये भी विधि है ना भवेत कि जैसे शर यानि लौकिक बाण एक बार लक्ष्य से संलग्न हुआ तो अपने आप लक्ष्य से अलग नहीं होता तो ऐसे साधक को चाहिए कि लौकिक बाण के तरह स्वयं भी जो प्रतिबिंब रूप था अभी तक वह अपने वास्तविक स्वरूप बिंब से अलग न हो तो अलग होना है अहम वृत्ति का जो आलंबन होगा वही साधक का स्वरूप माना जाएगा तो जब तक लक्षाकार अहमवृत्ति है तब तक साधक भी लक्ष्य से अलग नहीं है तथा द्रष्टु स्वरूप है और लक्ष्य से अलग होगी वृत्ति देहादि को विषय बनाएगी अहम वृत्ति तो वो देहादि रूप हो जाएगा तो इसलिए कहा कि शर्वत तन्मयो भवे इसमें तत् लक्ष्य का परामर्श कर का। तन्मय का अर्थ है लक्ष्य रूप हो जाए चिद्रूप हो जाए बिंब रूप ही हो जाए बिंब रूप ही होना है एक बार बिंब को विषय बनाया तो आत्मसंस्थ मन हो गया तो न किंचित अभी चिंतित तो उस लक्ष्य से अतिरिक्त अन्य किसी अनात्मा देहादिका का आत्मरूप से चिंतन न करें लक्ष्य का ही आत्मरूप से चिंतन ये है तन्मय होना इसे कह रहे हैं भास्कर भगवान कि तत तद्वेदना ऊर्धन तो तद है लक्ष्यवेधन अप्रम्तने लक्ष्यवेधन कर दिया तो लक्ष्यवेधन के अनंतर अनतर शर्व यथा शरस्य यहाँ लक्ष्यत्म फलम वती तथा देहाद्यात्म प्रत्यय तिरस्करण अक्षर एकात्म फलम आपादत तो कहते हैं जैसे लौकिक लक्ष्य वेधन का फल है कि लौकिक बाण लक्ष्य के साथ मिल करके रहता वहाँ तो मृगादि लक्ष्य और बाण ये दोनों समसत्ताक अलग अलग होने से अलग अलग हो दिखते हैं लेकिन जुड़े हुए जुड़ा हुआ रहता लक्ष्य से आ, असंग होकर के नहीं रहता और यहाँ तो प्रतिबिंब बिंब से अलग है ही नहीं तो एकत्व संबंध होगा वहाँ केवल लौकिक लक्ष्य का लक्ष्य से लौकिक लक्ष्य के साथ लौकिक बाण का संलग्न होकर के रहना इतना मात्र दृष्टांत में अपेक्षित हैं दृष्टांत का इतना अंश दृष्टान्त में अपेक्षित है। तो हैं इसलिए कहते यथा क्षर से लक्ष्य एकात्मत्व फलम तो लक्ष्य एकात्मत्व हैं लौकिक शर का लक्ष्य के साथ एक बार जुड़ गया तो जुड़े ही रहना संलग्न होकर के ही रहना ये फल है लक्ष्य वेधन का ऐसे कहते हैं तथा देहादी आत्म प्रत्यय तिरस्करण विपरीत संस्कार देहादी विषयक अहम वृत्ति को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और कभी उस अनात्मा के आत्मरूप से संस्कार के वशीभूत अहम वृत्ति हो भी जा तो तुरंत उन देहादि को आत्मरूप से विषय करने वाली वृत्तियों का तिरस्कार पूर्वक अहम् ब्रह्मास्मि ये जो लक्ष्याकार वृत्ति हैं इस लक्षाकार वृत्ति का ही अवस्थान रहे, चित्त में यही वृत्ति बनी रहे, इसके लिए प्रयास करें तो ये कहते हैं देहादि आत्म प्रत्यय तो देहादि का जो आत्म प्रत्याय के रूप में प्रतीति यानी अहम वृत्ति देहादि विषयक अहम वृत्ति उसका तिरस्कार करना है अनात्म विषयक जैसे ही अहमवृत्ति बन जाए तो उसका तिरस्कार और अक्षर एकात्म तव फलम अक्षर है ब्रह्म और उस ब्रह्म के साथ प्रतिबिंब भीम्ब का बिंब रूप ब्रह्म के साथ मुख्य एकत्व यही तो फल है और ये फलम आपादय आपादयित का अर्थ हैं प्राप्त करें जिससे ब्रह्माकार वृत्ति चित्त में बनी रहें ऐसा प्रयत्न करें <coughs> हाँ हाँ तब भी रहे भावना सकता भी है। हो सकता है हाँ। विपरीत भावना तो पूर। पूर्व में अनात्मा का जो देहादि का आत्म रूप से अनुभव है तजनित संस्कार है ना, वो अलग है और विषय विषयक राग-द्वेष आदि अलग हैं तो विषय विशे विषयक अनात्मा देहादि के विषय विशे विषयक अनात्मा शब्दादि के विषय में जो रागद्वेश वह चित्त के अलग दोष हैं चित्त में कई दोष हैं नागद्वेश नित्यानित्य वस्तु विवेक से दूर होंगे और विपरीत भावना दूर होगी निधि ध्यासन से देहादिका जो अनात्मा देहादिका का आत्म रूप से संस्कार पड़ा है वो तो दूर होगा श्रवण मनन के पश्चात भी विपरीत भावना रहती है तो उसके लिए निधि की ज़रूरत है इसलिए विपरीत भावना ये दोष अलग और वो से भी सूक्ष्म है रागद्वेश स्थूल दोष के निकल जाने पर भी वो तो रहेगा और रागद्वेश भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रहते हैं बिल्कुल ही निकल जाते हैं ज्ञान से ही रसोपेशे परम दृष्टा निवर्तते उससे पहले वैराग्यादि जो बताया गया है नित्यानित्य वस्तु विवेकादि से निकल जाने वाले रागद्वेश वह सूक्ष्मतर सुक्ष्म, निकल जाएंगे और सूक्ष्मतम रहेंगे उन्हें रस कहाँ है उनकी निवृत्ति होगी साक्षात्कार से इसलिए इनके तो कई एक स्तर है तारतम्य है इनके स्थूलता सूक्ष्मता का और ये विपरीत संस्कार की निवृत्ति के साधन के रूप में श्रुति ने निधिध्यासन एक अलग साधन बताया है, ब्रह्म की अहंग्र उपासना एक अलग साधन बताया है। इसलिए मानना होगा कि राग रागद्वेश रूप दोष के निकल जाने पर भी ये विपरीत भावना रहती है अनात्मा देहादि का आत्म रूप से संस्कार रहता है अप्रमत्त व्यक्ति में भी आनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार रहेगा और वह संस्कार लक्ष्य वेधन के अनंतर अहम वृत्ति को लक्षाकार ही बनाए रखने में प्रतिबंधक बन जाता है वो खींच लेता है अपने विषय के ओर अहम वृत्ति को इसलिए कहा तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्भसी विपरीत संस्कार से संस्कारित जो अंतकरण है मन है वह प्रज्ञा को यानि लक्षाकार चित्तवृत्ति को बलात् अपने विषय के ओर खींच लेता है तो अप्रमाद से ही बताया गया रागादि से तो रहित है विवेक से रागादि चले गए विपरीत भावना रह गई देहादि का आत्म रूप से संस्कार रह गया वह ब्रह्माकार वृत्ति को देहादि के ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसे अपना शत्रु समझे विपरीत भावना को देहादि के आत्मरूप से संस्कार को जब शत्रु होगा तो शत्रु का कोई आदर नहीं करता हाँ उस, उसका तिरस्कार करता है तो ऐसे कह रहे हैं कि बुद्धिस्त जो विपरीत भावना है जिसके कारण ब्रह्माकार चित्तवृत्ति ब्रह्म रूप आलम्बन से हट करके देहादि अनात्मा को आलंबन बना रही है उस वृत्ति सहित विपरीत संस्कार का तिरस्कार करें यहाँ तो देहादि प्रत्यय तिरस्करण ये कहा ना। देहात्म तिरस्करने न देहात्म प्रत्यय तिरस्करण तो विपरीत संस्कार के अधीन हुई अहम वृत्ति वो देहादी आत्म है उसका तो तिरस्कार करें उसको चित्त में आद, आदरपूर्वक स्थान न दे आई, आई हैं तो आओ बैठो कुछ खाओ पियो, नाश्ता करो चाय पी लो इत्यादि कहना तो स्वागत करना जैसा होता है बाहर ऐसे एक बार वो वृत्ति बनी देहाद्याकार तो उसको उसका आदर करना होगा देहाद्याकार वृत्ति बनेगी तो फिर वो अपने अनुकूल को लाने के लिए प्रतिकूल को हटाने के लिए मनादी को चिंतन में प्रवृत्त करेगी ये सब करते रहना फिर उसी के साथ मिल करके तो माना जाता है उसका आदर हो रहा है स्वागत हो रहा देहाद्याकार वृत्ति बनी अहम वृत्ति तुरंत उसे देहादी विषयों से हटा करके फिर लक्ष्य की ओर भेज रहा है तो माना जाता है कि देहादी आत्मवृत्ति का तिरस्कार हो रहा है उसको आधार बना करके उसकी बातों को मानना वो उसका आदर है और उसकी बातों को ना मानना वो उसका तिरस्कार है अनादर है तो देहादी आत्मप्रति का तिरस्कार होगा तो बचेगा फिर लक्ष्य ही अहमवृत्ति के आलम्बन के रूप में फिर अहमवृत्ति लक्ष्य को ही आलम्बन बनाते हुए रहेगी और यही अभ्यास चलता रहेगा अधिक से अधिक समय तक तो एक समय ऐसा आएगा कि वह विपरीत संस्कार हादि का आत्म रूप से संस्कार ओ प्रयत्न कर रहा है लेकिन उसको असफलता ही मिल रही है, है तो छोड़ देगा फिर जैसे जरासंध ने सत्रह बार मथुरा पे आक्रमण किया हर बार उसे परास्त होकर के वापस जाना पड़ा ऐसे ही ये अनात्म देहादि आत्म प्रत्यय बार बार बार बार तिरस्कृत होगा तो विपरीत संस्कार समझ लेगा कि अब इस चित्त में हमारा जो प्रयत्न है सफल होने वाला नहीं है तो वो स्थान बदल देगा फिर यानी चित्त में से हट जाएगा शिथिल पड़ जाएगा ऐसा करना है ये शर्वत तन्मयो भवेत का हैं कि हमेशा लक्ष्य वेधन के बाद भी सावधान रहना होता है विपरीत संस्कार के अधीन हमारी अहम वृत्ति बन करके दयाकार न बने यदि बनती है तो उसका तिरस्कार करके तुरंत उसे लक्ष्याकार बनाना है तो यथा क्षर लक्ष्य फलम फलंवती तथा देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करण फलम आपाद बिंब के साथ प्रतिबिंब का अभेद रूप जो फल है उसको वो जिससे प्राप्त हो ऐसा करें वो किससे प्राप्त होता है बस अहम वृत्ति को बिंब प्रतिबिंब के एकत्व एक विषयक बनाने से ये लक्ष्य वेधन है जो लक्ष्य वेधन किया था तो फिर लक्ष्य में ही टिकाए रखने से अहम वृत्ति का अधिक से अधिक अवस्थान बिंब में ही रहे तो माना जाता है वो फल प्राप्त हो रहा है आत्मसंस्थ ही मन रहे तो इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र की चर्चा संपन्न होती है पंचम मंत्र का अवतरण भाष्य है। हैं अक्षर पुनः दुर्लक्षचन सुलक्षणाथम ये एक वाक्य हैं भाष्य में पंचम मंत्र का अवतरण ऋष अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है छोटी का को देखिए उत्तर उत्तरग्रंथ से पौनरुक्त परिहरती अक्षरश इति जो उत्तर ग्रंथ है पंचम मंत्रादि ये हैं ग्रंथ इसका पूर्व ग्रंथ के साथ पौनरुक्त यानी पुनरुक्ति हो रही है उत्तर ग्रंथ ये बता रहा है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म को आत्मरूप से जानो ये प्रेरणा दे रहा है जिज्ञासुओं को आत्मा ही ज्ञातव्य है करके ये बात तो पहले भी आ चुकी है तो पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त अर्थ ही यदि उत्तर ग्रंथ में बताया जा रहा है, तो उत्तर ग्रंथ की पूर्व ग्रंथ के साथ पुनरुक्ति होती है पहले जो बताया वही बता दें तो कहते हैं ये तब होती हैं पुनरुक्ति दोष माना जाता है जब जिसको समझाना है उसके समझ में बात आ गई हो पूर्व में जिस वाक्य से समझाया उस वाक्य से ही जिस अर्थ को समझाना है वह अर्थ समझ में आ गया और फिर भी बताया जा रहा है तो पुनरुक्ति दोष होगा लेकिन जानने वाले के समझ में नहीं आया पूर्व में बताने पर भी और क्यों नहीं समझ में आया तो पूर्व में बताने पर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा बताएंगे तब भी समझ में नहीं आएगा तो ऐसे को बताना ही क्या है फिर तो कहते हैं वो दुर्विज्ञ हैं वस्तु अनादि काल से असंख्य जन्मों से भेद का ही ग्रहण करते करते भेद का संस्कार सुदृढ़ बैठा है बुद्धि में जिनके उनके लिए सबसे कठिन यदि कोई है तो सबसे निकटवर्ती जो अपना स्वरूप है उसे समझना बहुत कठिन है उनके लिए दूरात सुदूरें हैं अनात्मा को समझना तो सरल है उनके लिए आत्मज्ञान कठिन है तो आत्मवस्तु हैं दुर्लक्ष यानी दुर्गेय और दुर्गेय वस्तु को कठिनाई से समझ में आने वाले वस्तु को एक बार बताने पर सामने वाले के समझ में नहीं आई वह वस्तु तो दोबारा भी बताए जाए तो उसे पुनरुक्ति नहीं माना जाता क्योंकि उद्देश्य है सामने वाले को दुर्विज्ञ वस्तु का अनुभव हो जाए क्योंकि अनुभव से ही कृतार्थता नहीं है बिना उस दुर्विज्ञ वस्तु को जाने संसार निवृत्त नहीं होता ना बंध से मुक्ति नहीं मिलती इसलिए बंध विनिर्मुक्ति के लिए दुर्विज्ञ होने पर भी उसे जानना आवश्यक है तो सबके संस्कार अलग अलग होते हैं कोई किसी शब्द से कोई किसी शब्द से कोई किसी रीति से कोई किसी रीति से समझ पाता है इसके लिए श्रुति ने अनेकों प्रकार के शब्दों का और प्रक्रिया का प्रयोग किया है उद्देश्य है अलग अलग संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति को वही वस्तु समझ में आ जाए जो पूर्व में एक शब्द से किसी एक जिज्ञासु को समझ में आई वह दूसरे जिज्ञासु को शब्दांतर से समझ में आ सकती हैं प्रक्रियांतर से समझ में आ सकती है इसलिए शब्द और प्रक्रिया मात्र अलग अलग अपनाई जा रही हैं और विज्ञेय वस्तु तो वही है किसी को किसी प्रक्रिया से सरलता से समझ में आता है किसी को किसी प्रक्रिया से समझ में आता है इसलिए लिखते हैं कि उत्तर उत्तरग्रंथ से पौनरुक्त परहती अक्षर इति तो भाष्य में है पुनः पुनः वचन सुलक्षण तो पुनः पुनर्वचन अक्षर से सुलक्षण सुलक्षण सुखाथ सुखपूर्वक लक्षण का है ज्ञान तो सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए इसके लिए अर्थ का है के लिए तो सुखपूर्वक अनायास सरलता से ज्ञान अक्षर तत्व का हो जाए जिज्ञासु को इसलिए पुनः पुनः वचनम अक्षर से वो पुनर्पुनर्वचन तो उस दुर्गे वस्तु को ही बताने वाले वाक्यों का बार बार प्रयोग किया जा रहा है शब्द बदल करके प्रक्रिया बदल करके ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि अक्षर दुर्लक्षत्वात दुर्लक्ष वह दुर्लक्ष यानी दुर्विज्ञा है सहसा समझ में नहीं आता शब्दातित होने से उसे शब्द से ही समझाना है शब्दातित वस्तु को शब्द से परिलक्षित कराना है तो किसी को किसी शब्द से परिलक्षित होगा किसी को किसी शब्द से परिलक्षित होगा इस दृष्टि से यहाँ पर पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता ये भाष्कर भगवान ने कहा अक्षर से व दुर्लक्ष पुनः पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम अब पंचम मंत्र हैं इसका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग कल करता है